फरूपम, माता फरूपम, देवी फरूपम, देवी फरूपम, फरूपम, फरूपम, settling, माता मतूपम देवी स्वूपम देवी प्रकृति स्वूपम प्रकृतिस्व प्रकतिस्व प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोलमाता दिशक्ति जगज माते की आज इस महत्वपूर्ण क्षण पर मैं अपने समस्त शिष्यों कार्यकर्ताओं मां के भक्तों जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। कल आप लोगों को मैंने जानकारी दी कि शक्ति उपासना का हास्र जो हुआ क्यों हुआ समाज क्यों भटका कि समाज जिस तरह हम अपने माता पिता को तो याद रखते हैं मगर हमारी आत्मा की जो जननी है जिस प्रकार से हमें जन्म देने वाले माता और पिता एक एक ही होंगे अनेक नहीं हो सकते उसी तरह हमारी आत्मा की जननी केवल एक ही वह प्रकट सत्ता है और हमारे मूल इष्ट भी माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा ही है मेरे भी हैं आपकी हैं समाज की है जन जन की है दूसरी कोई शक्ति हो नहीं सकती अन्य देवता अन्य शक्तियां हमारी सहायक शक्तियां हो सकती हैं उस प्रकट सत्ता की अंश हैं जिस प्रकार से हमारे चाचा भाई ताऊ अन्य दादा दादी अन्य लोग होते हैं चूंकि उन्हें इस चिंतन को देने का तात्पर्य मेरा उस दिशा की ओर आपको बराबर प्रेरित करने का है कि आप सत्यता को समझ सकें विवेकवान बने और गहराई से उस मूल रहस्य को जिस पर कुछ संक्षिप्त सा संकेत मैंने कल दिया है कि जन जन की इष्ट केवल प्रकट सत्ता माता आदि सत्य जगजन जगदम्बा है उन्हीं की हमें आराधना प्रमुखता से करना चाहिए अन्य समस्त देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करना चाहिए समाज क्यों भटका इस पर भी मैंने चिंतन दिया कि वे धर्माचार, वे कथावाचक केवल ग्रंथों पुराणों को रट्टू तोते की तरह रटते रहे और उसको सुनाते चले गए वो परंपरागत वही प्रक्रिया चलती चली गई और समाज भटकता चला गया शब्दों को तो गहराई से ग्रहण कर लिया मगर शब्दों के अंदर की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सके सूर्य सूर्य तो कहते रहे मगर सूर्य की क्षमता को खोजने का प्रयास नहीं किया गया चांद चांद तो भक्ते रहे कहते रहे मगर चांद की शीतलता कहां से आती है, है किस प्रकार से आती है चांद की सामर्थ्य क्या है चांद की ऊर्जा को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं सूर्य की ऊर्जा को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं इसकी गहराई पर शोध नहीं किया गया अतीत में सब कुछ होता था हमारे ऋषियों मुनियों ने सब कुछ किया उन ऋषि उमनियों ने वह अलौकिक साधना सिद्धियां अनेक जिन, जिनको आप देव पुरुष मानते हैं उन्हें वह रिद्धियां सिद्धियां प्रदान की भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे गंगा को आप जल भी कह सकते हैं कि बहता हुआ जल है एक नदी है मगर यह समाज अच्छी प्रकार से जानता है कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे क्योंकि महाभारत का आजकल भी महाभारत हर जगह जगह चल रहे हैं और महाभारत के नाम पर ही गीता और पुराणों के नाम पे ही अनेकों धर्माचार्यों की अनेकों कथा कथावाचकों की रोजी रोटी चल रही है मगर उस महाभारत में अनेकों जो गहराई के रहस्य है क्या कभी उन पर शोध करने का प्रयास किया गया कि कर्ण सूर्य पुत्र था अनेकों लोग ये जो दिव्य शक्तियों के अवतार के रूप में थे अंश रूप में समाज में अवतरित हुए थे क्या आज नहीं हो सकते क्या उन मंत्रों में शक्तियां आज नहीं रह गई वह मंत्रों में शक्तियां आज भी मौजूद हैं ऋषित्व जीवन कभी मरता नहीं हर काल में कुछ ना कुछ ऋषित्व जीवन जीने वाले महापुरुष समाज में सदैव रहे हैं हर काल में रहे हैं मगर हमारा और समाज का दुर्भाग्य यही रहा कि हमने राम और कृष्ण को तो बहुत पूजा मगर विश्वामित्र वशिष्ठ के गहराई के रहस्यों को हमने शोध कभी किया ही नहीं अगर हम उनके मंदिरों को बनवाए होते उनकी हम साधना आराधना कर रहे होते तो हर व्यक्ति साधक बन रहा होता समाज का हर व्यक्ति तपस्वी बन रहा होता मगर हमने राजपुरुषों की आराधना की राजपुरुषों को मंदिरों में बैठाया और उन राजपुरुषों ने जो कर्म किया उससे बहुत कुछ भटक गए कृष्ण नाम पर केवल रासलीला का वर्णन होने लगा और समाज भी रासलीला करने लगा ये समाज के वे भटकाव हैं जिन पर मैंने कल आपको सचेत किया था कि आपको समझने की जरूरत है उसी प्रकार आज मेरा चिंतन धर्म और दान के क्षेत्र में होगा क्योंकि मैं अगर आप लोगों का समय लेता हूं तो समय पर मेरा चिंतन यही रहता कि कुछ ना कुछ उन तथ्यों से आपको अवगत कराऊं जिनसे आप विवेकवान बन सके और धर्म का किया जाने वाला हर कर्म आपको संस्कारों के रूप में परिणित हो जाए धर्म के विषय मैंने बताया है कि धर्म मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह हर कर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता प्राप्त होती हो मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह हर कर्म अधर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की दूरियां बढ़ती हों उस सुसुमना नाड़ी के माध्यम से क्योंकि अगर हमारे अंदर आवरण पड़ जाएंगे तो हम परम सत्ता से दूर होते चले जाएंगे और जो हमारे अंदर सुपर कंप्यूटर की मैंने बात कही थी हम जैसा कर्म करते हैं वैसा उसके अंदर जो कंप्यूटर पर फीड होता चला जाता है तो अधर्म के कर्म को जब ज्यादा फीड होता चला जाएगा तो हमारा धर्म कभी ऊपर उभर नहीं पाता क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी यही एक ऐसी नाड़ी है कि जिसको विज्ञान चाहे भी तो अन्य यंत्रों का सहयोग कराकर कभी चैतन्य नहीं, नहीं कर सकता उसके लिए विषय विकारों से मुक्त त्यागमय जीवन तपस्यात्मक जीवन वैराग्यमय जीवन अष्टांग योग का पालन करने वाले योगी साधकों की आवश्यकता होती है वह मंत्रों में शक्ति आज भी मौजूद है जिस तरह सूर्य का तेज कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा मगर यदि आप कमरे के अंदर जाकर बैठ जाएं और कह दें सूर्य में प्रकाश तो रह नहीं गया तो यह आपकी नादानी होगी आपकी गलती होगी सूर्य की गलती नहीं होगी उसी प्रकार जिस तरह तीत में ऋषि मुनि उस परम सत्ताओं से एकाकार करते थे देवी देवताओं से एकाकार करते थे उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते थे जिस तरह मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं उस तरह वह जाकर के उन देव शक्तियों से वार्तालाप करते थे अनेकों लोगों की लोगों की यात्राएं कर लेते थे उन्हीं हमारे ऋषि मुनियों ने तो खोज करके दिया कि इस तरह के एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड है वह मंत्र शक्ति का हम लाभ इसलिए वर्तमान समाज नहीं ले पाता कि चूंकि आपकी सुषुमना की नाड़ी में इतने आवरण पड़ चुके हैं वह अवरुद्ध हो चुकी है कि आत्मा की चेतना तरंगें अगर प्रकृति के वह रहस्य आपकी आत्मा तक आते हैं तो आत्मा से ऊपर आप अपने रजोगुण और तमोगुण पर बराबर प्रवाहित नहीं कर पाते सभी साधु संत सन्यासी कहते होंगे यह जगत मिथ्या है बेकार है नासवान है प्रकृति की क्या कोई भी कृति बेकार और नासवान होगी वह परम सत्ता का एक भी अंश कर्ण जिस प्रकार सत्ता ने कहीं निर्माण किया होगा उसने बेकार नहीं निर्माण किया होगा और मनुष्य जीवन जिसे कहा गया है कि सुर दुर्लभ देवता भी तरसते हैं जिस जीवन पाने को वह जीवन बेकार कैसे कहा जा सकता है क्योंकि बेकार समाज ने बना डाला बेकार उन धर्माचार्यों ने बना डाला बेकार उन कथावाचकों ने बना डाला क्योंकि केवल स्थूल तक सीमित होकर के रह गए किसी भी काल में सतरज तम को कभी भी बेकार कहा नहीं जा सकता यह हमारा स्थूल शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर और इसके अंदर हमारा कारण शरीर और उसके अंदर बैठा हुआ वह आनंदमय कोष में वह दिव्य चेतना यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश का चिंतन करते हैं कथा थानकों में पुराणों में वेदों में कहीं कही ना कहीं वह रहस्य किसी न किसी रूप से अंकित होंगे क्योंकि सब एक दूसरे से बराबर समान रूप से जुड़े हुए हैं और वह परम सत्ता प्रकट सत्ता के की एक करती हैं दिवाधि देवों को भी जन्म देने वाली वह प्रकट सत्ता है हम उस तमोगुण शरीर का केवल विषय विकारों में उपयोग करते चले गए साधु संत सन्यासी आपको तो कहते रह गए मिथ्या है जगत बेकार है सब कुछ है मगर उससे आप लोगों से भी ज्यादा भोग विलास का जीवन वह स्वतः जीते रहे आपकी धन संपदा को कहते रहे कि माया महा ठगिन में जानी और उसी माया को अपनी तिजोरियों में भरते रहे आज भी अनेकों ऐसे आश्रम होंगे जहां करोड़ों अरबों की संपदा भरी पड़ी जिसका कोई उपयोग नहीं कर पाते न उन मंदिरों में उपयोग होता है न जनकल्याणकारी कार्यो में उपयोग होता है चिंतन देते रहे चूंकि उन्होंने अपने गुरुओं से जो पढ़ा वही आपको पढ़ाते रहे मेरा कहना है कि धन को आप ये मत मानिए कि माया महाठगिन है सबसे बड़ी ठगनी काया है मैंने कहा काया महाठगिन में जानिए काया महत्वपूर्ण है मगर इस महत्वपूर्ण को हम तथ्य तभी समझ पाएंगे जब अपने सतो को पहचानने का प्रयास करेंगे रजोगुण को पहचानने का प्रयास करेंगे हम आप सभी को केवल सतोगुणी जीवन जीना चाहिए यदि हर हर पल सचेत रहें जिस तरह आप लोगों से जब आप को हो जाते हैं क्या कोई व्यक्ति कपड़े उतारकर निर्वस्थ आ सकता है नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि हमको समाज में किस तरह जीवन जीना चाहिए कपड़े पहने रहना चाहिए भोजन करना चाहिए सब कुछ मगर आप उस चीज का भान धीरे धीरे भूलते गए कि हमको सतोगुणी जीवन जीना चाहिए हम मानव तभी कहला सकेंगे जब हमारा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों पर हमारी पकड़ होगी हमारा अधिकार होगा जो चीज हमारी है उसको हम नहीं पहचान पाते जो चीज हमारे अंदर बैठी है उसको हम नहीं जान पाते यह केवल अज्ञानता ही तो है और क्यों नहीं जान पाते इसलिए हम केवल लोलुपता में भौतिकतावाद के सुख सुविधाओं में केवल केंद्रित होते चले गए हमको जहां पे लाभ मिलने लगा उसी को भगवान हमने मान लिया और हमारे स्थूल की जहां पे तृप्ति मिलने लगी उसी को हमने सब कुछ मान लिया और उधर ही हम दौड़ पड़े यदि हम सचेत होते कि हमारा आनंद कैसे मिलना है आनंद की हम प्राप्त करना चाहते हैं मगर हमें सब सब जगह दुखी मिलते रहते हैं उसका मूल कारण है कि आनंद का मूल स्रोत कहां छिपा पड़ा है हमने खोजने का प्रयास ही नहीं किया समाज ने कि आनंद का मूल स्रोत हमारे सतोगुण को यदि हम प्रभावक बनाने का प्रयास कर लें अपने अंदर की चेतना की जिस तरह हम शरीर को स्वस्थ बनाते हैं कि हम बलवान हो जाएं हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाए तो हम कार्य करने की क्षमता हो जाएगी सुंदर हो जाएंगे तो हम दूसरे को अच्छा दिखेंगे यह सब कुछ तो हम करते हैं मगर हम भूल गए कि अगर हम अंतर चेतना को यदि सुंदर बना ले केवल अंतर चेतना की सुषुमना नाड़ी पर हम सचेत रहें कि सुषमना नाड़ी को अवरुद्ध न होने दें तो हम ज्यादा कार्य करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं हम प्रकट सत्ता से एकाकार हो सकते हैं समाज हमको भटका नहीं सकता है समाज नाना प्रकार की परिस्थितियां क्यों ही निर्मित करता रहा है मगर हमारे पथ पर कोई रोड़ा नहीं अटका सकता है समाज को चाहिए कि जो निर्देशन चिंतन दिए जाते हैं उनको विचार किया करें उनमें अमल किया, किया करें भगवान कृष्ण ने गीता का बहुत बड़ा उपदेश दिया मगर कोई कर्मवान नहीं बन पाता उपेदे सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं आनंद लेते हैं रास लीलाओं में आनंद लेते हैं कथावाचक बस कि गोपियां नहा रही हैं, उनके वस्त्र को श्रीकृष्ण लिए बैठे ऊपर बैठे उनपे देखे उनके दो दो तीन तीन दिन तक प्रवचन चलते रहेंगे ये आनंद है चूंकि उनको तृप्ति मिलती है मैं उस दिशा में कह रहा हूं कि धर्मगुरुओं की यहां बात कह रहा हूं कि आज मैं गुरु तत्व पर ही चिंतन उसी दिशा में दे रहा हूं धर्म और दान पर धर्म के अधिकारी धर्मगुरु होते हैं धर्मगुरु जो कुछ आपको परोसेंगे आप वही सुनेंगे वही देखेंगे वही समझेंगे वही करेंगे चूंकि धर्म तो निश्चित रूप से वह उनकी बपौती है आपको तो केवल श्रोता समझते हैं वो अपने आपको धर्माधिकारी समझते हैं आपको सिर्फ इतना कि आप हमारे केवल भक्त बने रहें आप स्वतः कभी धर्म ज्ञानी न न बन सके आप कभी चेतनावान न बन सके आप कभी धर्मवान ना बन सकें केवल आपकी परेशानियों हो समस्याएं हो आप उनके चरणों पर चढ़ोतरी चढ़ाते रहे और वो समस्याओं के निदान को आपको आशीर्वाद देते रहेंगे इसी परंपरा से आप साधना पथ से भटकते चले गए हजारों लाखों करोड़ों साधु संत सन्यासी समाज में हैं मगर आने अनेकों समाज को अनेको घर ऐसे है हैं जिनको आरती पूजन का ज्ञान नहीं है किसी एक मंत्र का ज्ञान नहीं है यह पतन उस परंपरा से लगातार होता चला गया कि जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने धर्म के स्वरूप को भटका कर रख दिया धर्म क्या है उस पर गहराई से कभी शोध नहीं किया अगर हम धर्माधिकारी हैं अगर हम अपने आगे ब्रह्म ऋषि लगाते हैं तो ब्रह्म ऋषि का तात्पर्य क्या होता है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म इस प्रकृति को की रचनाकार को कहते हैं और उसकी रचना के रहस्यों को यदि हम ना समझ सकें और जो अज्ञानी अपने आत्मा की रहस्यों को ना समझता होगा जिसने अपने समस्त चक्रों को ना समझा होगा जितने जिसने सातों चक्रों को जागृत ना किया होगा मैं कह रहा हूं यदि वह अपने आगे ब्रह्म ऋषि शब्द संबोधित करता है तो वह अधर्मी है अन्यायी है चूंकि हम प्रगति सत्ता का अपमान करते हैं हम कहीं पर भी अगर अपने आगे ऋषि शब्द जोड़ देते हैं तो ऋषि पूर्णत्व का प्रतीक होता है चैतन्यता का प्रतीक होता है सत्य का प्रतीक होता है मगर इन शब्दों को मैंने बार बार कहा शब्दों का, का उपयोग होता गया मगर शब्दों की गहराई उनके अंदर नहीं रही दान शब्द अनेकों धर्माचार्यों को देखते होंगे हरे के सामने अनेकों के सामने ब्रह्म ऋषि अनेकों के सामने योग ऋषि अनेकों के सामने क्या क्या लिखा होगा आप कहेंगे गुरुजी आप आपके सामने भी योग ऋषि ब्रह्म ऋषि लिखा रहता है तो मैंने कहा हाँ मेरे मेरे सामने आगे पीछे लगाते हैं अगर ना भी लगाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं मगर मेरे लिए ब्रह्म ऋषि शब्द भी छोटा है चूंकि मैंने अपना परिचय दिया है कि मैं किस चेतना का अंश हूं मैं पूर्व में ऋषि था उस दिव्य चैतन्य सिद्ध धाम का जिसे परम धाम कहा जाता है उस सच्चिदानंद का एक अवतार हूं जो ऋषित्व का जीवन जीते हैं वर्तमान में भी मैं ऋषित्व का जीवन जीता हूं मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं किसी देव पुरुष का अवतारी पुरुष नहीं हूं मैं तपस्वी था तपस्वी हूं और तपस्वी रहूंगा अगर मेरे सामने यह शब्द लगते हैं तो मेरे समाज को चुनौती और चैलेंज भी दिया है कि विश्व स्तर का एक आयोजन कराया जाए और उसमें देखा जाए कि किसके सातों चक्र जागृत हैं किसकी शरीर की चैतन्यता है किसका जीवन विषय विकारों से परे है उसके सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाएं, ऐसा वातावरण डाला जाए विज्ञान के पास वो मशीनें हैं कि बहुत कुछ परीक्षण परीक्षण कर सकती है कि शरीर की अंदर स्थिरता शांति चैतनता या वह जो संदेश दे रहा है वह कहीं ऐसा तो नहीं ऊपरी सतही तो नहीं है कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा तेलगी में देखा होगा हजारों तेलगी धर्माचार्य बने बैठे हैं वो केवल एक तेलगी इफ्टाम घोटाले वाले नहीं यहां तो धर्म का घोटाला हो रहा है मगर विडंबना है उस तेलगी को तो अरेस्ट किया जा सकता है मगर धर्म के नाम पे चाहे जितना लूटते रहो धर्म के नाम से समाज को चाहे जितना आप गुमराह करते रहो कोई दफाएं उनके ऊपर नहीं है होना चाहिए मेरा कहना है कि उससे बड़ा समाज को जो लाखों लाखों समाज को गुमराह कर रहे हैं लाखों लाखों समाज को खाई की ओर भेज रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर विचार होना चाहिए कि हजारों अपने आप को आने को परमहंसके चेतना दे पाते हैं मैं नहीं कह रहा कि आने को समाज में साधु संतमान में नहीं है मगर मैंने कहा कि अगर उनका, उनको तलाशा जाए तो शायद हाथों की उंगलियों के पोरों में उनकी गिनती आ जाएगी मात्र चंद्र गिने चुने लोग होंगे हर काल में रहते हैं मगर उसी तरह अगर लाखों में एक दो मिले और लाखों समाज को केवल भटका रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं समाज को सचेत अवश्य होना पड़ेगा कहीं कही ना कहीं एक न एक ऐसा क्रम उपस्थित जरूर करना पड़ेगा मैं अहंकार के बसीभूत होकर कभी नहीं कहता चुनौती अहंकार के बसीभूत नहीं देता मैं बार बार इसलिए चुनौती देने का शब्द रखता हूं कि कभी कभी उन जो समाज को भटका रहे हैं जो अपने आपको ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं योग ऋषि कह रहे हैं नाना प्रकार के संबोधों संबोधित करते हैं वह कम से कम कभी तो उनकी चेतना जागृत हो और कभी तो कहें कि हा ऐसा एक आयोजन होना चाहिए ऐसा एक परीक्षण होना चाहिए कि समाज समझ सके कि शक्तियां सिद्धियां रिद्धियां किसके पास हैं, कौन योगी कहलाने का अधिकारी है कौन ब्रह्म ऋषि कहलाने का अधिकारी है कौन साधु कहलाने का अधिकारी है कौन संत कहलाने का अधिकारी है इसका परीक्षण तो होना ही चाहिए आज सब जगह भटकाया जा रहा है योग के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं सभी रोगों को मुक्त कर देने का दावा किया जा रहा है मगर उस दावे के पीछे कितनी बड़ी बड़ी आयुर्वेद की फैक्ट्री ना चल रही हैं एक एक सुरु में दो दो तीन तीन ट्रक आयुर्वेद की दवाएं खपा दी जाती हैं और कहा जाता है कि योग के माध्यम से हम ये सब लाभ देते चले जा रहे हैं अगर योग के माध्यम से जो कहो वह करो अगर योग के माध्यम से समस्त बीमारियां दूर करने का दावा करते हो तो फिर आयुर्वेद के इतने बड़े औषधालय बनाने की आवश्यकता नहीं है फिर सरकार से कहने की जरूरत नहीं कि आयुर्वेद का और बजट बढ़ाया जाना चाहिए काम करने वाले स्वतः हैं उनको स्वतः पूर्ण भी साफ नहीं कि योग से सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है निश्चित रूप से मेरे द्वारा भी कहा जाता है कि योग से आरोग्यता की प्राप्ति होती है योगी नब्बे बीमारियों से सदैव मुक्त रहता है मगर योग का मूल रहस्य क्या है योग की पूर्णता क्या है क्या शरीर की बीमारियां ही दूर करना योग का तात्पर्य जोड़ना